जय जय गुरु गौरंग गन्धर्विधार जी की जय अक्रमठ अच्छ की जय अष्म गुरुपाध पद्म तलाभ उस परम शाचय जबरदस्तिषिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरुपात पद्म तलाभ उस परम चाच्य भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज जी की जय अभिन्न गुरुपादलाभ सतहस गुरु श्री शिलाभक्त संत कु महाराज जी की जय अखिल भारत श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान नाचार्य सभापति आचार्य मदिय शिक्षा गुरु परम पूज्य पाठ भक्ति शिलाभक्ति वल्लभ महाराज जी की जय सपाशिल पाठ की जय परम सज्ज गुरशद बाबा महाराज की जय जय शिला सच्चिदानंद भक्त मेठ वैष्णव शर्मा जौनाथ दस महाराज की जय गौरी कृष्ण को सी बयांजा सुनाथ कौतिमा श्री बृंदावन दृष्णदास श्रीकृष्ण चैतन्यपरमितनंद श्रीवास गौरभ जयरूप सनातन हट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टागुण सर्वेमानंद सरपम सदि अंतरंग भक्त समानंद बहुशीवास रामचंद्र गुरी नौतम ठाकुर आदि अंतर रूपानु गुरु जय श्री श्री नवदीप धाम मायापुत धाम की जय जय श्री श्री कत्थ नीलाचलधाम की जय दास बना तो श्रविंदावन गो, धाम की जय श्री श्री भाठिंडा से तो श्री गौरव गोविंद श्री चैतन्य गौरिया मठ की जय श्री विग्रह गण की जय सभा में उपस्थित सभापति महाराज जो से सारे तिरण विवादगण ब्रह्मचारी बिंद सत्य मंदिर मंदिर सब कोई चरण में जथा योग दंड के ज्ञापन करते हुए थोड़ा भगवत कथा के द्वारा सत्संग प्राप्त करने का प्रयास वंदे गुरुपद्वन्दम भक्त बिंद समम श्रीचैत प्रभु वंदेनंद सहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन सयूत बिंदव मनोहर वंशाकल्पतरुवश्यपा सिन्दुव पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुंगिरी यम बंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वैपिया वैकेश्णक्तिपदी देवी स्वत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नरंजीव नरो तमाम देवी सरस्वती वैसम तथोजय मुदी संकर्तने कथोपदेशे गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति, भक्ति प्रमदा जगद्य सदाभवमश्यद तेतास्पम शिव विरचिन तम शरण्यम भीता हम फनतपालीपोत वंदे महापुरशते चरण यमि छटा विस्फुरीजीत किमें गोवधु सुधरसी पूर्ण अनुरागागर सारूर्ति साराधि काम कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनता नंद श्री आदत गदाधर शिवासादी श्री गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 षाम्बरो द्वज बरो जुगधर्म पालौ वंदे करो प्रिय करु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरि नाह भी सके सुरराज वजरा नास्ताक संके नजमस्व ना ना ना ब्रह्म वृषम ब्रह्मकूलाभना ना हम बीसुर ना नास्ताक शूलात्जम स्वंडा नागनाकनी समवीत पास्पाद शे वृषम ब्रह्मकूलापम शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताएं जब तक गुरु तत्वों में प्रतिष्ठित ना हो जाए कोई तब तक वास्तव हरिभजन शुरू नहीं होता गुरु तत्वों में सुप्रतिष्ठित होने का बाद ही वास्तविक भजन शुरुआत होता है गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित होना मतलब वैष्णव तत्वों में सुप्रतिष्ठित होना एक ही बात है शिला सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बताए है जो गुरु वही वैष्णव है जो वैष्णव वही परमंश है अलग अलग परिभाषा का इस्तेमाल किया गया शब्द एक ही है तो वैष्णवों में वैष्णव तत्वों में गहरा विचार किया जाए उसमें तरोतमो विचार बहुत सारे आते हैं ऐसा विचार करने जाए तो साल भर लग जाएगा धीरे धीरे एक एक गो पादों का विचार प्रहलाद महाराज भी वैष्णव है धुआ महाराज भी वैष्णव है अम्बरीश महाराज भी वैष्णव है सारे वैष्णव हैं ये सब वैष्णवों में कैसा कैसा विचार है एकदम बाल बाल विचार है उसको अगर धीरे धीरे सुनते चलो बीता विचार करते चलो उसमें देखोगे वैष्णवों का बहुत सुंदर तरत्म विचार है कौन किस भक्ति में प्रतिष्ठित है कैसा भगवान के साथ नाता जोड़ा है कैसा प्रीति है जैसे जुधिष्ठिर महाराज जी का साथ भगवान का जैसा संबंध है वैसा संबंध हनुमान जी का साथ तो नहीं है हनुमान जी का साथ दूसरा किस्म का संबंध ऐसा विचार करे तो बहुत कुछ हमारा सामने आ जाता है लेकिन जो श्लोक देके शुरू किया था उसका थोड़ा बहुत व्याख्या चर्चा हम करना चाहे अगर ये चर्चा अधूरा रह जाए तो कभी टाइम मिलेगा हम कर देंगे याद रहेगा ये श्लोकों में सुंदर चर्चा किया भागवत का पांचवा आस में आता है वहाँ जो जी महाराज ऐसा स्थिति पे है मानो की गंगा बातें नहीं करना जानता बहरा है ऐसा लेला किया किसी को समझ में आना संभव नहीं कि ये वैष्णव है इसी अवस्था में एक रोज़ जो चर्चा हुआ उसका बारे में हम बताएंगे डिटेल्स नहीं बताएंगे जब भगवत का चर्चा तब रुहुगन बोलके एक अहंकारी वो भी भजन में लगे हुए हैं उसका गुरु जोग जोगमार्ग का है वो जा रहा था तो बड़ा भारी अपराध कर दिया जर् भरत के द्वारा अपना जो प्लैंक्वीन पालकी जो है पालकी को क्या बोलते हो उसको ले जाने के लिए इस्तेमाल ऐ मेरा पालकी को उठा आप ले चलो उनमें तीनों था उसको एक आदमी का कम था ले लिया बाद में जो ऊपर से गाली देना शुरू कर दिया उसका बाद ज्वर भरत जी कुछ नहीं बोले बाद में जब ज्रो भरत जी कृपा करने के लिए उन पर कृपा करने के लिए वैष्णव लोग ऐसे ही होते हैं उन पर कृपा करने के लिए जब जो अपना जवान जोवा, जवान को खुले ये सब तत्व तो, जो सब तत्व तो उपदेश किए वो जिंदगी भर याद रखने का लायक उसके बाद ये तत्व सुनने का बाद वो छलंग लगा कर उतार कर उनका चरण में शरण लिए और बोले महाराज हमको क्षमा करे हमको समझ में नहीं आया आप कौन है लेकिन आपका जो इतना ऊंचा कटी का तत्व ज्ञान है उसको सुनने का बाद हमको ये लगता है आप कपिल हो शुक्लो मतलब कपिल जी हो कि कौन हो अपना स्वरूप को छुपा के हमारे सामने पहुंच गए तो मैं बड़ा डरता हूं इस समय ये श्लोको बताए थे हम शंकर जी का सूद से डरते नहीं हैं देवराज का जो वज्र है उससे भी हम डरते नहीं हैं पवन देव का वायव्य अस्तों से भी मैं डरता रही हूं मेरा डर किसी का इतना नहीं है जितना आम डरता वैष्णव को अपमान करने में हमारा जितना डर है ना हम बिसं के सुरराज बजराज न स्तार कसूलत न जम सौद्या लास्ट में लंके विषम ब्रह्म कुलाभमानत। ब्रह्म पुल का अपमान हो जाए इसमें बड़ा भारी शंका है किसमें क्यों इसमें निकलने का रास्ता नहीं रह जाता निकलने का कोई रास्ता पूरा और वैष्णव वैश्नोग, परमंश वैष्णवों का ये भाव होता है किसी भी हालत बद्ध जीव अपराध करे कुछ भी करे इसको कीपा करो और बद्ध अवस्था से उसको निकल प्रेममय जगत अनंत आनंदमय जगत का ओर उसको ठिकाना लगा दो ठिकाना में लगा दो उसको उसको कोई गुस्सा नहीं आता सिलो जीव गोस्पाद जी सुंदर सिद्धांत दिए ये हमने दो चार दिन पहले थोड़ा उठाया था बात को बद्ध जीवों का साथ भगवान का संबंध होना संभव होता नहीं क्यों जैसे सूरज जी आसमान में उदित होते हैं सूरज भगवान आप जानते हो आप सूरज जी का पास जाके आप पूछो सूरज भगवान को पूछो आपने कभी अंधेरा बोल के कुछ चीज़ देखे हों जिंदगी में सूरज बोले हमने तो देखा नहीं जब से मैं हूँ यहाँ मैं वो जो रोशनी रोशनी आल जैसे बोले रोशनी का ही हमारा एक्सपीरियंस है अंधेरा क्या चीज है हमने कभी देखा ही नहीं हमारा साथ अंधेरा का कोई मुलाकात हुआ नहीं ये स्वाभाविक है ये स्वाभाविक है सूरज जो जहां है वो अंधेरा नहीं रह सकता जब से सूरज उदित हुए हैं जब से आसमान में भगवान ने पैदा किए तब से उसका अंधेरा का साथ कोई ठिकाना नहीं साक्षात्कार नहीं जीववास्था में कहते हैं कि नंदनंदन भगवान श्री कृष्णों का साथ बद्ध जीवों का ऐसे ही साक्षात होना संभव नहीं क्वाइट इम्पॉसिबल वाई क्योंकि कृष्णों को माना गया चित सूर्य चित सूर्य दे चित सूर्य, चिराकाश में जो सूर्य है उस भगवान श्री कृष्ण और जीवों का साथ जीवों का साथ जो माया का संबंध बन जाते उसमें जो तमगुण रजुगुन का सारे एकदम उठ पटांग चलते हैं दिल में तमगुन रजुगुण जीवों को घेर लेते हैं जब भी भगवान श्री कृष्णो विभूषित वस्तु और जीव सब अनुचित वस्तु अनुचित वस्तु लेकिन भगवान का साथ माया का तो कोई माया कैसे घेर लेगा भगवान को लेकिन हर हालत में बद्धजीवों का देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट बद्धजीव माया का चक्कर में फंस जाए इसका हर हालत में पॉसिबिलिटी है क्योंकि बुद्ध जीवों को तत्ष्ठा शक्ति माना गया तत्षा शक्ति मत मतलब मार्जिनल पटेंसी मार्जिनल पटेंसी क्यों बोला जैसे समुद्र का पानी यहाँ खत्म हुआ एक तो मार्किंग कर दो यहाँ स्थल भाग यहाँ जल भाग बीच में एक लाइन डिमार्केशन कर दो बद्धजीभ का हर हालत में माया का चक्कर में फंसने का चांस है और अगर सत्संग हो गया तो भगवान का उड़ जाने का भी चांस है समझा मेरा इसलिए बद्ध जीव को मार्जिनल पोटेंशी बोला गया क्यों ये अगर सत्संग हो जाएगा भगवान का और हर हालत में जा सकता और अगर सत्संग सही सही नहीं हुआ तो माया में फंसने का चांस है अब भगवान श्री कृष्णों का स्वाद बद्ध जीवों का संबंध होना संभव नहीं तो ये कैसा बात है हमारा दिल टूट जाएगा अब भगवान का साथ हमारा संबंध नहीं जोड़ सके हम तो मुश्किल है जो जीव गोस्वाई जी ने बताए जो डायरेक्टली भगवान का साथ संबंध जो ना भगवान श्री कृष्ण का साथ संभव नहीं है नंदन नंदन भगवान श्री कृष्णो सारे अपना परिकर अपना जो धाम का जितना सारे भक्त तो है गो गोपी समन्वित तो, हैं गो गो गोपी समन्वित तो जो सुंदर खिले हुए वातावरण है उसमें हर वक्त वो आनंद में भरपूर है जैसे एक आदमी भरपूर नेशा कर लिया नेशा करने के बाद उसको होश नहीं रखता कि हमारा कपड़ा है कि नहीं भागवत में बोला जथा मदिरा, मदन दारू पिए बहुत और कपड़ा है कि नहीं वो होश नहीं ये है जड़ जगत का एक तो उदाहरण दिया ये उदाहरण अपराखित जगत में भक्तों का साथ भी चलता है लेकिन वे दारू नहीं पीते लेकिन भगवान का प्रेम रस पान करते करते ऐसा हो जाता बिहल हो जाता रोदती रोती नित्य तिलोकवाज्य पागल बन जाते कपड़ा है कि नहीं भागवत सिद्धांत तो है हमने बाद में खुल्ला बहुत चर्चा चाहिए इसमें तो अभी बात यह है कि भगवान श्री कृष्णों का साथ तो कैसे हमारा हो सकता है कंटा तो इसलिए भगवान जीव गोस्वामी जी ने बताए भगवान तत्प्रकाश तो तत्शक्ति तो इसके द्वारा बद्ध जीवों का दुखों को दुख जितना सारे दुख में डूबे हुए रहते हैं इनका खबर कृष्ण तक जा सकता है लेकिन कैसे डायरेक्टली जा नहीं सकता तत्शक्ति तत्प्रकाश इनके माध्यम पे भगवान तक अर्थात भगवान डायरेक्टली ले नहीं लेते लेकिन इनके द्वारा ये सब खबर भगवान को पता हो जाता ये नियम है जो चीज दे के हमने शुरू किया था उसका चर्चा करने जाओ तो बहुत समय लगे वैष्णव अपराध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो हर हालत में आपका भजन टूट सकता है भजन में खड़ा होने का कोई चांस नहीं है नवदीप लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको माताजी बोल के संबोधन किए सची माता सची माता साक्षात और अद्वैत गोस्वाई कौन है महाविष्णु जगतकर्ता मायाया ज श्रीयती अद तस्वावतार एव एयम अद्वैताचार्य ईश्वरा ये अद्वैतोचार्य जी प्रभु के बड़े भाई जो विश्वरूप हैं इनके सवा में शुद्ध भक्ति का जानकारी करके संसार में बैरग होके छोड़ कर चले सची माता का मन में ये भावना आई कि हमारा बड़े लड़का तो गया संसार से अब ये गोसाई ऐसा बातें करना शुरू कर दी कि हमारा छोटा लड़का को भी शायद घर से निकल हैं कर ऐसा करके मन में एक तो भावना आया को कुछ नहीं बोले सिर्फ मन का अंदर में भावना आया जे ये गोसाई हमारा ये छोटा लड़का को भी शायद ले जाए बोल के एक तो शब्दों यूज किया था इसमें अंतरजनी महाप्रभु को पता चल गया महाप्रभु अपना माताजी इनको भी क्षमा नहीं किया इसका बारे में बाद में चर्चा हो पाएगा हम डिटेल्स निष्कासन नहीं करेंगे ये समाधान कब हुआ जब सची माता का तो अपराध हम लोग सोच भी नहीं सकता लेकिन महाप्रभु ने बोला आई का अर्थात हमारा मां का गोसाई के चरण में अपराध है वो जब तक नामी मिटे तब तक ये प्रेम मुक्ति का जो बाढ़ है उसको हम नहीं देंगे खैर छोड़ो इस बारे में हम चर्चा बात में करेंगे वैष्णव अपराध के बारे में खुलना में खुल्ला जब सारे आदमी रहेंगे भजन का पूरा तरक्की हो जाएगा आज जो काल बात बोल नहीं पाए समय का अभाव जब वैष्णव का शरीर मन चिंतन चालना चोल मान सब कुछ उठना बैठना सारे अपराकित है ये हम कैसे समझे महाराज वैष्णव तो हमारा में कि खाते हैं चलते हैं उठते हैं बैठते हैं तो हाउ आई कैन रियलाइज द वैष्णव ऑफ देर ऑल ट्रांसेंडेंडल कैसे इसका पुमान शिला सोनातन गोस्वामी का भागवत बृहद भागवत स्मृति से आधारित एक बात को उठाकर हम निष्पत्ति करेंगे आज का थोड़ी सी सिलो शिलोजीव गोस्िल सनातन गोस्वामी जी ने लिखे हैं जे कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दैहिक विस््रिते तंचभौतिक देह अभी स्वच्छिदानंद रूप था इसका माने समझना मुश्किल है लेकिन सीधा बात यह है सनातन गोस्वामी का कहना ये है कृष्ण भक्ति का जो अपरागित आनंदमय जगत का जो कृष्ण का जो कीर्तन कथा कीर्तन ये करते करते नस नस में हृदय में कृष्ण का रस समा गया दिल में और कुछ बचा ही नहीं चारों ओर जो चिंतन करे देखे कृष्ण ही कृष्ण है जैसे हमारे गौरकिशोर दस बाबाजी महाराज को गांव का दो दस लड़का उनको गाली दिया खमा खा खा लीजिए कोई लड़की कौन क्या कर रहा था गंगा के किनारे महाराज भजन में डूबे हुए हैं वो लोग बदमाश लड़का आके सोचा कि हमारा माफी किए हैं अब बोला क्या महाराज बहुत अच्छा लगता है देखने में बाबा जी महाराज समझा नहीं क्या बात कर अपराध कर डाला किसी ने मिट्टी उठाकर बाबा जी महाराज के गांव में दे दिए शरीर में किसी में ढेला फेंक दिया जैसे सुख सुख जी महाराज जी को बच्चा लोग देते हैं भागवत कथा चर्चा हुआ तो बहुत सुनने को मिलेगा रस ही रस चारों रस की वर्षा वहां बाबा जी महाराज जब ऐसे सताते हैं ढील लगाते हैं ऐसे मारते हैं बाबा जी महाराज को फेंकते हैं तो बाबा जी महाराज गाली नहीं देते सुन्न दृष्टि है आंखों में देखते नहीं थे और बोलते थे रुको तुम लोग हमारा पीछे लगे हुए हो जसुदा मैया का पास जाकर हम अभी हम शिकायत कर देंगे जसुदा मैया का पास रोहिणी मैया का पास जब आवी शिकायत कर देंगे तुम हमारा पाछे लगे हो देखो क्या दर्शन है वो हरकते करते हैं बदमाशी करते हैं बाबा जी महाराज का दर्शन है ये गोलोक में गोपाल का सब है गोफ और मेरा पीछे लगे हुए हैं तो जसोदा मैया को बता दें तो वो डांट देंगे कैसा दर्शन है देखो मतलब अंतर वहीर हर वक्त रस में डूबे हुए हैं लेकिन बाहरी आदमी का बोलचाल आप वैष्णवों का बोलचाल इट सिम्स टू बी सेम देखने में बाहर में एक ही लगता है लेकिन एक नहीं इसका ही एक प्रमाण देखे मैं खत्म करू कृष्ण भक्ति का रस करते करते कृष्ण भक्ति सुधा पानात सुधा मतलब अमृत जो अमृत का लिए आप जाते हो डुबकी लगाने के लिए कहा कुंभ मेला में स्नान करने के लिए हम अपना जिंदगी में कभी कुंभ मेला में गए नहीं आई हैव नो इंटरेस्ट फॉर दैट आई थिंक इन फ्यूचर आई विल नॉट गो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां डुबकी लगाओ को अमृत लेके आओ हमारा कोई इच्छा नहीं है और प्रभुपाद जी का भी जिंदगी में एक बार नहीं गया इच्छा नहीं लेकिन वैष्णव लोग जाते कुंभ मेला में हरि कथा बोलने के लिए गौरी वैष्णव का क्या दर्शन है परम भैया माधव को गोस्वी महाराज गए वो डुबकी लगा के लिए नहीं चाहे तुम्हारा आगे मैं नहा नहीं तो तुमको खून कर दू बहुत न्यूज में आते हैं नागा साधु सब इसका पहले नहा लेगा वो लोग जा रहे हैं तो उसको एकदम तिशुल को पेट में दे दिया खून निकला फेंक दिया पानी में पुलिस मिलिट्री है किसी को बोलने का कोई हिम्मत नहीं दो दस को ऐसा लगा के फेंक दिया पहले हमारा नहने का हिम्मत है बाड़ी है ये हमारा यही जोग आया ऐसा तिथि ऐसा नकर तो मैं हम लोग को पार्टी पहले नहाएगा उसका बाद ते लोग का नहने का नाले भाई जितना इच्छा <laughs> तो कृष्ण भक्ति सुधा पाना देहो दही कविश्रुते जो कृष्ण भक्ति सुधारस में डूबे रहते हैं उसका शरीर आ शरीर का साथ जोड़ा हुआ जितना सारे संबंध है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता समझा मेरा बात नहीं रहता तेसा वैसा मापिक परमंगसु गुरु वैष्णवों का देखने में तुम्हारा मापिक शरीर है लेकिन सच्चिदानंद रूप होता सच्ची आनंदमय स्वरूप प्राप्त तो हो जाती समझा मेरा बात एक मिसाल दे मिसाल दे के छोड़ दे ताकि आपको मन में रह जाए जिंदगी भर एक ऑफिस में दोपहर का टाइम में टिफिन टाइम होता है हाफ एन आवर भोजन पानी के लिए थोड़ा उसी टाइम में किसी व्यक्ति ऑफिसर अपना चैम्बर में बैठे हुए एक तो खत लिखा तब की जमाने में तो ऐसा मोबाइल फोबाइल का चक्कर नहीं था तो एक तो चिट्ठी लिखा चिट्ठी लिखे उसका दोस्त कमरे में आया उसका साथ बातचीत किया बातचीत करने के तो वो अपना कमरे में जा रहा है वो तो ये चैम्बर तो उसका ही है और दूसरे चैम्बर में वो जा रहा है और बोला दोस्त एक काम करना ये चिठ्ठी को हमारा ऑफिस का बाहर थोड़ा ड्रॉप कर देना आप तो जाती हो तो उन्होंने पूछा चिट्ठी किसको लिखे हो दोस्त है पूछा ही पूछ ही सकता है बोले किसको लिखे हो चिट्ठी बोला मेरा भाई को लिखे तो चिट्ठी को देखा चिट्ठी को देखा और थोड़ा तो घबरा गया लेखा है टू सुदीप चैटर्जी है आलिपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता 27 वो घबरा गया आपका भाई है बोला हैं तो आपका भाई जेल में रहता रहते बोला हाँ जेल में रहता है जेल का ठिकाना देखा अलीपुर सेंट्रल जेल तो क्या किया बोले कुछ नहीं किया तो जेल में क्यों है अरे भाई सुनो तो सही वो जेल में है लेकिन जेल का सुपर है इज द सुपरटेंट ऑफ दैट जेल इज नॉट ए प्रिजनर समझा मेरा बात तो जैसे जेल में सुपरटेंट भी रहता है और कैदी भी रहता है वो बाहर का आदमी सोचे महाराज सुपरटेंडेंट जेल में है वो भी शायद ये है इट्स नॉट दैट तो देखने में गुरु वैष्णव आपका भटिन माने कोई भी जाएगा पहुंच गया महाराज हरिदास ठाकुर तो हरिदास ठाकुर का बारे में बाद में चर्चा करेंगे अभी नहीं महाराज का कथा है साढ़े बजे खत्म करना है इस बारे में चर्चा को हम बढ़ाएंगे बहुत आनंद लगे आपको दिल में बैठ जाएगा विचार तो देखने में लगेगा गुरु वैष्णव हमारी माँ भी खाना पीने में लगे हुए सो रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन इनके साथ बद्ध जीवों का समान दर्शन करना ये ठीक नहीं है सीलो भक्त बलो अस्तित्व को समय असुस्थ लीला कर रहा है अरे महाराज वो भी तो अस्वस्थ लीला हम भी अस्वस्थ है क्या फरक है इसमें इसका विचार हम कभी समय मिले तो हम करेंगे एक बात बोलना चाहूँ काल जो हम क्षमा प्रार्थना किए थे कठोर वाणी बोलने के लिए उसके बाद किसी ने सोचा हमने अभिशाप दे दिया अभिशाप नहीं दिया हमने बोला वैष्णव वैष्णव अपराध हो गया उसका तो हो गया वैष्णव अपराध ये साफ नहीं था ये सत, वचन को हमने रख दिया लेकिन हमारा दिल में ये इच्छा है ठाकुर जी गुरु वैष्णव का प्रार्थना करे जिन्होंने चेटी पकड़ा दिया था उनका किसी भी हालत से अकल्याण ना हो ठाकुर जी का चरण में आप प्रार्थना करते हुए आपका ये छोटी सी बाणी का विश्राम दे बांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंध व्यवस्था पथितानंद पावन भो विष्णु में घ्यो नमो